तो प्रु महाराज जी कहते हैं कि जो पिता की पिता के इशारे को समझ के कार्य करे वो उत्तम कोटि का पुत्र होता है जो पिता के कहने पर कार्य करे वो मध्यम कोटि का होता है जो पिता के कहने पर रो रोकर करे वो कनिष्ठ होता है और जो पिता के कहने पर भी ना करे वो पुत्र नहीं वो तो पिता का मुत्र होता है तो मैं आपका मध्यम पुत्र हूं तो आपने मुझसे कहा और मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हो हमारे वेदिक इतिहास के अंदर यह वर्णन दिया गया है कि जरा नाम की कन्या को किसी ने नहीं अपनाया हमने भागवत के छोटे स्कल में सुना ना कि जब वो जरा नाम की कन्या ढूंढ रही थी पति की तलाश में तो किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया था क्योंकि कोई भी बुढ़ापे को स्वीकार करना चाहता ही नहीं है वाद हमारे वेदिक इतिहास में महापुरुष में पूर्व महाराज जिन्होंने बुढ़ापे को अपनाया और किसी ने बुढ़ापे को नहीं अपनाया कोई चाहता ही नहीं बुढ़ापे को अपनाना इस तरह राजा ययती ने पुरु का आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि तेरे ही वंशक राजा होंगे तो ये आशीर्वाद दिया महाभारत की युद्ध का कारण क्या है महाभारत की युद्ध का कारण यही है कि जो जगह जगह ये जो राजाओं का डिपार्टमेंट बन गया उसे भगवान कृष्ण खत्म करना चाह रहे थे और भगवान अपने पूर्वज जो राजा ययती थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया अपने छोटे बेटा पुरु को ते तेरे ही वंशक राजा हो गए तो ये भगवान कृष्ण चाहते थे क्योंकि पूर्व वंशक ही तो युद्धेश्वर महाराज थे इसलिए सप्त वसुंधरा का राजा भगवान कृष्ण युद्धेश्वर को बनाना चाहते थे यही कारण था इस तरह से जो है पूर्व महाराज को आशीर्वाद दिया राजा येती ये ने जवानी लेकर कोई गृहस्थी का सुख भोग नहीं किया राजा येती ने जब अपने बेटे की जवानी ली तो बड़े धार्मिक कार्य किए बड़े दिव्य यज्ञों का अनुष्ठान किया बहुत दान दिया बहुत लोगों का भला किया इस तरह राजा ययती ये ने विचार किया कि गरस्ती जो इच्छाएं हैं न वो समुन्द्र की लहरों की तरह कभी खत्म होने वाली नहीं उन्हें मारना पड़ता है हमारी ख्वाहिश जो है वो कांटे की तरह है अगर किसी के पग में कांटा लग जावे तो जब तक वो कांटा निकलेगा नहीं तब तक पैर के अंदर चुबन होती ही रहेगी होती ही रहेगी बेचैनी लगी ही रहेगी तो इसी तरह से अगर हम अपने दिल में कांटा घुसा ले मकान का अब जब तक वो मकान नहीं आएगा ना वो कांटा चुपता ही रहेगा निकला मकान वाला मकान ले लिया मकान मकान का कांटा निकल गया अब दुकान का कांटा घुसा लिया गाड़ी का कांटा घुसा लिया अरे जब तक ये कांटे चुपते रहेंगे तब तक बेचैनी लगी रहेगी ये सुन गया। फिर एक मिसाल दी थी राजा ने एक बकरा था एक बकरी थी तो इस तरह से वो पूरी मिसाल दी है कि, अपनी ही कथा सुना रहे थे कि बकरे को बुरा होने का श्राप लग गया मतलब जो चरित्र अपना ही बकरा बकरी के रूप में बता रहे थे कि उसकी दो बकरिया थी तो एक कौनती देवयानी एक कोती शर्मिश्ता तो इस तरह से पूरा बताने लग गए इस तरह से देवयानी तो धार्मिक थी ब्राह्मण थी कुल की सब, सब जान गई थी सब समझ गई थी तो राजा यती भजन करने चले गए और भजन करकर राजा करयती ने अपने से स्वर को प्राप्त कर लिया था एक दिन की बात है कि राजा ययती से देवराज इंद्र कुछ बातचीत कर रहे थे बोले राजन ने तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति के सुनिए तो राजा ययती अपने स्वर्ग की प्राप्ति का राज बताने लगे ऐसा ऐसा हुआ तो जब उन्होंने अपने स्वर्ग का रहस्य बता दिया आले का, का, तो अपने, अपने मुख से वकन कर रहेगा तू ने अपने पुण्यों को अपने मुख से कहा तेरे पुण्य का नाश हो गया अब जा स्वर्ग से नीचे गिर जा राजा ये ती ने कहा देवराज इंद्र मैं स्वर्ग से नीचे गिर जाऊ मुझे परवा नहीं है पर मैं गिरु संतों के बीच में जाकर इस तरह से राजा ये को इंद्र ने जब स्वर्ग से नीचे गिराया तो गिरते समय राजा ये संतों के बीच में जा रहे हैं संतों ने राजा ये को दिखा क्या कहा हे राजन हम अपने तपोबल से तुझे पुनः स्वर्ग में भेजते हैं तो ऋषियों ने संतों में यह शक्ति थी कि उसे गिरने ही नहीं दिया नीचे और अपने तपोबल से पुनः राजा को अपने स्वर्ग स्वर्ग में भेज दिया संत महापुरुषों में यह शक्ति होती है कि योग्य हो तो भोगी ना हो भोगी तो रोगी बना देगा तो इस तरह से जो है राजा यही का चरित्र है पापों को नाश करने वाला भक्ति को जागृत करने वाला भगवान की कृपा करने वाला हैगा अब राजा यही के सबसे छोटे बेटा थे जिनका नाम था पुरु उससे चला पुरुव तो पुरु के पुत्र जन्म जय हुए जन्मेजय के पुत्र प्राचीनवान हुए आगे चलकर इसी वंश में राजा रंभे हुए जिनके पुत्र दुष्यंत हुए दुष्यंत की पत्नी का नाम था शकुंतला शकुंतला था और इन्हीं शकुंतला से पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था भरत महाराज राजा भरत जो है छोटे से थे बड़े बड़े सिंगों से खेलते थे अब ऐसा शेर इन पर हमला नहीं करते थे शेर करते थे हमला ये तो शेरों के मुंह में हाथ डालकर उनके जबाड़े फाड़ देते थे ऐसे प्रतापी हुए और भरत जी ने गंगा जी के तक पर पचपन यज्ञ किए थे और यमुना यमुना जी के किनारे जो इन्होंने 78 इनुण कितना हुआ अठहत्तर इन्होंने यज्ञ किए अश्वमय यज्ञ किए हैं श्री भरत जी महाराज ने आगे चलकर इसी वंश में राजा रनती देव हुए बड़े महान राजा एक समय आपके राज्य में अकाल आ गया दिन तक स्वयं तो भूखे रहे पर परमी जी कहते परीक्षा तुम पूर्व वंशी हो तुम्हारा पूर्व वंश में जन्म हुआ तो पूर्व वंशी कौन है श्री परीक्षद महाराज जी अब श्री सुखदेव गोस्वामी जी वैसे तो सबके वंशों का बताया पर हमें जो है वो कृष्ण लीला में जाना है तो हम प्रवेश करेंगे यदु वंश के अंदर यदु वंश में जाना ना क्योंकि हमें कृष्ण चरित्र श्रवन करना हैगा, तो यदु वंश के चरित्र सुनते हैं यदु के पुत्र हुए नल नल के हा यदु के नल रिपू आदि चार पुत्र हुए इसी वंश में जय धवज मधु आदि कई प्रतापी राजा हुए हैं आगे चलकर इसी वंश में अडिक हुए अडिक के पुत्र